भागवत महापुराण अष्ट स्कंध अथत्रोदशोध्याय आगामी सात मनंतरों का वर्णन श्रीशुक उच मनुर्विवस्वत पुत्र श्राद्धदेव सप्तमो वर्तमो यदस्तत्पत्यामेशनो श्री शुभदेव जी कहते हैं परिखेद विवस्वान के पुत्र यशस्वी श्राद्धदेव मनु वैस्वत्मु यह वर्तमान मन्वंतर ही उनका कार्यकाल है उनकी संतान का वर्णन मैं करता हूँ इक्श्वाकूर्ण भगश्चृाव नरिश्योधनाभागमो दिष्ट उच्युष पृस्रश्च दसमो वसुमा स्मृत मनोव ते दसपुत्र पर वै मनु के दस पुत्र हैं इक्ष्वाकु नभग धृष्ट शाति नऋष्यंत नाभाग दिष्ट करूच ऋष्र और वसुवान्दिवसु रुद्रा विस्वेदेवा मददगणा अश्विना विभ्रभो विभ्र भव राजन्द्रस्तेषा पुरंदर परीक्षित इस मनंतर में आदि वसु रुद्र विस्वेदेव मरुदगण अश्विनी कुमार और रिभु ये देवताओं के प्रधान गण हैं और पुरंदर उनका इंद्र है कश्यपोत्रि वशिष्ठ विश्वामित्रथ गौतम जमदग्निर्भरद्वाज स्मृता कश्यप अत्रि वशिष्ठ विश्वामित्र गौतम जमदग्नि और भरद्वाज ये सप्तर्षि हैं अत्रि भगवत जन्म कश्यपादितर भूत आदित्यानाम वर जो विष्णु वामन इस मनवंतर में भी कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से आदित्यों के छोटे भाई वामन के रूप में भगवान विष्णु ने अवतार ग्रहण किया था संक्षेप तो मयोक्ता सप्त मनवंतर हरिते भविष्या विष्णु सत्यान्विता परीक्षित इस प्रकार मैंने संक्षेप से तुम्हें सात मनवंत्रों का वर्णन सुनाया अब भगवान की शक्ति से युक्त अगले आने वाले सात मनवंत्रों का वर्णन करता हूं विवस्वात विश्वकर्म सुते परीक्षित यह तो मैं तुम्हें पहले छठे स्कंध में बता चुका हूं कि विवस्वान भगवान सूर्य की दो पत्नियां थी संज्ञा और छाया ये दोनों ही विश्वकर्मा की पुत्री थी तृतीयां बड़वा मेके संज्ञा सुताश्रय यमो यमी श्राद्धदेव छाया सुताश्रो सवर्णि तपति कन्या भारा संवरण तनैश्चर तृतीयोभूत अश्वि बड़वात्मज कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि उनकी एक पत्नी बड़वा भी थी मेरे विचार से तो संज्ञा का ही नाम बड़वा हो गया था उन सूर्य पत्नियों में संज्ञा से तीन संतानें हुई यम यमी और श्राद्धदेव छाया के भी तीन संतानें हुई सावर्णी चनेश्चर तथा ताप्ती नाम की कन्या जो संवरणी की पत्नी हुई जब संज्ञा ने बड़वा का रूप धारण कर लिया तब उससे दोनों अश्विनी कुमार हुए अष्टेतर आयाते सवर्णी भविता मनुहो निर्मोक विरजस्का सवर्णी तनयानप आठवें मनवंतर में सवर्णी मनु होंगे उनके पुत्र होंगे निर्मोक विरजस्क आदि तत्र त्रेवा सुतपसो विरजा अमृत प्रभा तरोचन सु बलिरिंद्रो भविष्य परीक्षित उस समय सुतपा विरजा और अमृत प्रभ नामक देवगण होंगे उन देवताओं के इंद्र होंगे विरोचन के पुत्र बलि दत्व माच महाज विष्णुवे पदत्रियधमींद्र पदम हिवा तत सििवाप भगवता बद्ध प्रीतेन सुतले पुनः निर्वेदि के स्वर्गा अजुनास्ते स्वरा विष्णु भगवान ने वामन अवतार ग्रहण करके इन्हीं से तीन पक पृथ्वी मांगी थी परंतु इन्होंने उनको सारी त्रिलोकी दे दी राजा बलि को एक बार तो भगवान ने बांध दिया था परंतु फिर प्रसन्न होकर उन्होंने इनको स्वर्ग से भी श्रेष्ठ सुतल लोक का राज्य दे दिया वे इस समय वही इंद्र के समान विराजमान है आगे चलकर ये इंद्र होंगे और समस्त ऐश्वर्यों से परिपूर्ण इंद्र पद का भी परित्याग करके परम सिद्धि प्राप्त करेंगे गालो दीप्यमान द्रोणपुत्र कृपस्था ऋष्य सिंह पितास्माक भगवान्दराजन इमे सप्तर्षिस्त भविष्य स्वयोगत निदानी मासन से आश्रम मंडले गालो दीप्तिमा परशुराम अस्वस्था कृपाचार्य ऋष्य और हमारे पिता भगवान व्यास ये आठवें मनवंतर में सप्तर्षी होंगे इस समय ये लोग योग बल से अपने अपने आश्रम मंडल में स्थित हैं इति प्रभु स्थानं धृत्वा बले दास देवगुह की पत्नी सरस्वती के गर्भ से सार्वभौम नामक भगवान का अवतार होगा यही प्रभु पुरंदर इंद्र से स्वर्ग का राज्य छीन राजा बलि को दे देंगे नौ मो दक्ष सावरणी मनु वरुण संभव भूतकेतुर्दीप्तकेतुताप परीक्षित वरुण के पुत्र दक्ष सावरणी नवे मनु होंगे भूतकेतु दीप्त केतु आदि उनके पुत्र होंगे प्यारा पारा मरीची गर्भाध्या इंद्रोदुत स्मृत द्व्युतिमत प्रमुखास्त्र भविष्य स्त्री पार गर्भ आदि देवताओं के गण होंगे और अद्भुत नाम से इंद्र होंगे इस मर्वंतर में द्व्युतिन आदि सप्तर्षि होंगे आयुष्मारायां वृषभ भगवत्कला भविताये ना धाम त्रिलोकीम भोक्षते आयुष्मान की पत्नी अंबुधारा के गर्भ से ऋषभ के रूप में भगवान का कलावतार होगा अद्भुत नामक इंद्र उन्हें की दी हुई त्रिलोकी का उपभोग करेंगे दसमो ब्रह्म सवर्णी रूपश्लोक सुतो महान तत्सुता भूरीषेणाद्या अविस्मत् प्रमुखाजुजा अविस्मान सुकृति सत्यो जयो मुर्तिदाजुजा सुवासन विरुद्धाद्या देवा शंभोसुर दसवें मनु होंगे उपश्लोक के पुत्र ब्रह्म सवर्णी उनमें समस्त सद्गुण निवास करेंगे भूरषेण आदि उनके पुत्र होंगे और हविस्मान सुकृति सत्य जय मूर्ति आदि सप्तर्षी सुवासन विरुद्ध आदि देवताओं के गढ़ होंगे और इंद्र होंगे शंभो विश्व रोम तु तू शख्यम करते जात स्वां सेन भगवान गृह विश्वास जो विभू विश्वसृज की पत्नी विशुचि के गर्भ से भगवान विश्वक्षेन के रूप में अंशावतार ग्रहण करके शंभु नाम का इंद्र से मित्रता करेंगे मनुर्व धर्म सामीरे दशम आत्मवाण अनागता सत्य दश ग्यारहवें मनु होंगे अत्यंत संयमी धर्म सावी उनके सत्य धर्म आदि दस पुत्र होंगे विहंगमा कामगम निर्वाण सुराह इंद्रच इंद्रश्च वैधा ऋतियुणादय विहंगम कामगम निर्वाणरुचि आदि देवताओं के गण होंगे अरुणादि सप्तर्षि होंगे और वैधत नाम के इंद्र होंगे आर्य कस्य सुत धर्म वैधृतायांभरे त्रिलोकीम धारे सती आर्य की पत्नी वैधृता के गर्भ से धर्म सेतु के रूप में भगवान का अंशावतार होगा और उसी रूप में वे त्रिलोकी की रक्षा करेंगे भविता रुद्रश्रवर्णी राजदश मो मनोहो देववानोपदेव देवश्रेष्ठादय सुताह परीक्षित बारहवें मनु होंगे रुद्रश्रावणी उनके देववान उपदेव और देवश्रेष्ठ आदि पुत्र होंगे ऋतधाम ऋषय तपोमूर्ति तपव्याघ्रि व्याद्रकादय उस मनवंतर में नामक इंद्र होंगे और हरित आदि देवगण तपोमूर्ति तपस्वी आग्निध्रक आदि सप्तर्षि होंगे सधा माक्षो हरिंस साधे सचित अंतरम सत्य सह सूनृता सत्य सहा की पत्नी सुनृता के गर्भ से सधाम के रूप में भगवान का अंशावतार होगा और उसी रूप में भगवान उस मनमंतर का पालन करेंगे मनुत्रो दथो भाव्यो देव सावर्णिरात्मान चित्रसेन विचित्र विचिराद्रा देव सावर्णि देहजा तेरहवें मनु होंगे परम जितेंद्रिय देव सावी चित्रसेन विचित्र आदि उनके पुत्र होंगे देवा सुकर्म सूत्रा संज्ञा इंद्रो दिवस्पति निर्मोक तत्वर्शाद्या भविष्य सदा सुकर्म और सूत्रा आदि देवगण होंगे तथा इंद्र का नाम होगा दिवस्पति उस समय निर्मोक और तत्वदर्श आदि सप्दर्शी होंगे देवहोत्र से तनय उपहरता दिवस्पते योगेश्वरों हरे रंसो बृहत्याम संभविष्य देवहोत्र की पत्नी बृहति के गर्भ से योगेश्वर के रूप में भगवान का अंशावतार होगा और उसी रूप में भगवान दिवस्पति को इंद्रपद देंगे मनोर्वा इंद्र सा वर्णे उरुंभी इंद्र सवर्णिजा महाराज चौदहवें मनु होंगे इंद्र सवर्णी उंभीर बुद्धि आदि उनके पुत्र होंगे पवित्रा चाक्षुषा देवा सुचरींद्रो भविष्य अग्निर्बा शुचि शुद्ध उसमें पवित्र चाक्षुस आदि देवगण होंगे और इंद्र का नाम होगा शुचि अग्नि बाहु शुचि शुद्ध और मागध आदि सप्तर्षि होंगे सत्रायण से तनयो बृहदानु सदा हरि विताम महाराज प्रियातंतुन वितायिता उस समय की पत्नी विताना के गर्भ से बृहद भानु के रूप में भगवान अवतार ग्रहण करेंगे तथा कर्मकांड का विस्तार करेंगे राज चतुर्दश्ता ने त्रि कालाुगता प्रोक्ता मृत कल्प युग साहस्रीक्षित ये, ये चौदह मणवंतरभूत वर्तमान और भविष्य तीनों ही काल में चलते रहते हैं इन्हीं के द्वारा एक सहस्र चतुर्युगी वाले कल्प के समय की गणना की जाती है ये श्रीमद्भागवते महापुराणे पारिश्याम सहीतायाष्टम स्कंधे नाम मनंथरावर्णनमशोध्याय